हनुमत लाल जी को भगवान कृष्ण ने नहीं बिठाया हनुमान जी तो खुद आगे दौड़े दौड़े भाई जब अर्जुन होगा कृष्ण होगा खूब कथा चलेगी लो हम तो कथा का रस करेंगे अरे श्री कृष्ण जहां मौजूद है उधर किसी के बल की क्या आवश्यकता है क्या श्री कृष्ण से ज्यादा हनुमान जी के अंदर बने नहीं हनुमान जी को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 इसलिए हनुमान जी क्या कहते थे जय श्री राम तो इस प्रकार से जो है वो हनुमान जी इतने शक्तिशाली है अब हनुमान जी तो महाराज खूब ऋषियों को तंग करते थे सताते थे तो ऋषियों ने इनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे तो इस तरह से हनुमान लाल जी जो है अपनी शक्ति को क्या किए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 और आज तो पता नहीं कितनी उनकी आयु हो गई है कि अब तक चीर जीवी है मौजूद है संसार के अंदर और हमारी कथा के अंदर मौजूद है क्योंकि जहाँ कथा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं हनुमंत लाल जी आज भी कोई उनको कोई नई कथा नहीं सुना सकता और आज भी हनुमंत लाल जी ने किसी वक्ता के सपने में आकर नहीं कहे सुनी सुनाई कथा हमको सुना रहे हो कभी नहीं उल्टा उनको आशीर्वादित है हनुमंत जी ने ऐसे और कथा में तो हनुमान जी साक्षी होते हैं इसलिए हम भी देखो अपने नाम क्या करते हैं कठिन से कठिन जगहों पर हम लोग प्रवेश कर गए जहां लोगों ने हाथ उठा दिए होंगे बोले यहां माँ यहां हम तो भगवान के, के बल पर चले जाते सीता राम प्रभु भगवान के बल पर चले जाते हमें इतना विश्वास है कि जहाँ भागवत की कथा होगी वहां हनुमान जी विराजमान होंगे और जब हनुमान जी विराजमान होंगे तो मतलब भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जबक निरंतर हनुमत वीर तो ये हनुमंत लाल जी हमारे देखो रोम हो गए ऐसे खड़े हो गए तो यहाँ पर मौजूद है हनुमंत लाल जी जगन्नाथ प्रभु यहाँ और भागवत ग्रंथ तो हनुमंत लाल जी पीछे कैसे रह सकते हैं क्या तो ये है हनुमंत लाल जी महाराज अतुलित धामा जिन्होंने बचपन से ही रात कथा को श्रवण किया अब मैया बोलती पढ़ा रहता है अब कुछ शिक्षा तो ले तो बोले मां गुरु किसे बनाया जाए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 तो फिर ना मुझे कुछ फल समझ के ले ले तो हनुमान जी ने कहा हमें जो ना मुझे शिक्षा चाहिए सूर्यदेव घबरा गए कहीं शिक्षा में गड़बड़ी हो गई तो फिर ना कहीं हरण करके कर ले ले जाए हमें मुंह के अंदर ही घबरते बहुत सूर्यदेव हनुमंत लाल जी से तो सूर्यदेव ने कहा हम तुमको कैसे शिक्षा देंगे हम तो रोक ही नहीं सकते हैं तो बोले रोकने की कौन आज्ञा दे रहा आप कहते जाएं हम पीछे चलते जाएंगे तो उलट चलकर जो है श्री हनुमत लाल जी ने विद्या को प्राप्त कर लिया सारी विद्या थी सूर्यदेव से सब ज्ञान हासिल कर लिया तो इसी तरह से जो है वो जब गृहस्थी का आश्रम देना था तो ये बात पहले भी दोहरा दी है कि जो सूर्य कन्या थी ज्योति अपना सूर्य चला सूर्य चला के संग हनुमत जी का विवाह हुआ था गृहस्थी शिक्षा को हासिल कर लिया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 तो इस प्रकार से जो है ना हनुमंत लाल जी का ये बड़ा सुंदर चरित्र रहेगा। अब महाराज हुआ यह कि सबने अपने अपने अंसों से क्या लिया बांदरों के इसके रूप में क्या ले लिया अवतार ले लिया अब महाराज अब प्रभु रामचर जी के अवतार में प्रवेश करते होंगे इस तरह से यज्ञ हुआ